आज 3 अप्रैल 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियात्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है कभी कभी हमको लगता है कि हमारा ज्ञान पूर्ण है हम सब समझते हैं सब जानते हैं लेकिन जब भी हम कहीं से ज्ञान की जिज्ञासा हो और नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमको कुछ ना कुछ नयापन और लोगों के विचारों से निश्चित जानने को मिलता है अभी आप हम सब लोग यहाँ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे इस दौरान जैसे हमारे पास एक अमेरिका से किताब आई थी बार बार आप नाम के एक जो एजुकेशनलिस्ट है ग्रुप लीडर है उनकी और उस किताब के आधार पर एक ऑनलाइन कोर्स भी था जो कोर्स मैंने फरवरी में ज्वाइन कर लिया था और अब उसके अंतिम चरण में है उसमें कई प्रश्न थे जो किताबों पर किताब पर आधारित थे और कई ऐसे प्रश्न थे जो हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर आधारित हम क्या अनुभव करते हैं कैसे जीते हैं क्या रहते हैं कैसा विचार है और हम लोगों के आसपास के वातावरण में हम कैसे व्यवहार करते हैं उन सब बातों पर उसमें आपको निर्भक रूप से आपको स्वतंत्रता से जवाब देना है कुछ चीजें हमको निश्चित रूप से सीखने को मिलती हैं कुछ चीजें हमारा उत्साह भी बढ़ाती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम उसी राह पर हैं तो हमारा निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होता है जैसे कि एक छोटा सी बात है अभी हम वो थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता एक दो साल तीन साल का बच्चा है तो आग के पास भी तोड़ते हुए पहुंच जाएगा कुएं के पास भी पहुंच जाएगा किनारे से गिरने की भी कोशिश करेगा और उसको मालूम है हर बार कोई ना कोई आंखें में को बचा लेगा, क्योंकि उस वक्त उसको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, उसको मालूम है कि मुझे कुछ नहीं होना है उस समय को मेजिक ईयर शब्द लाइव बोलते हैं उस समय इंसान पूरी तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त होता है और खतरे के प्रति अनभिज्ञ होता है खतरे से अज्ञान होता है उसको कुछ मालूम नहीं होता है या क्या खतरा है कि आग में हट डाल दूंगा तो क्या होगा कुएं में गिर जाऊंगा तो क्या होगा या किनार से गिर जाऊंगा तो क्या होगा इस बारे में उसको बिल्कुल कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता तो वो मानसिकता हमारे बड़े होने के बाद भी एक विकृत रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहती है। अगर हम अपनी कमियां जानते हैं तो उनसे मुक्त होने की निश्चित रूप से कोशिश कर सकते तो कमियों को इंगित करना और फिर उसका क्या इलाज है इसको भी समझना चाहिए कमियों को इंगित इस तरह से करते हैं कि जब हम उस मेज़िकियस की मेमोरीज को अपने वर्तमान एडल्ट लाइफ में जगह देते हैं तो हमारी कैसी बातें होती हैं पान की दुकान पर खड़े हैं अरे बहुत भ्रष्टाचार है अरे गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही उस पार्टी ने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया हम सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते थे, हैं सिवाय अपने आप के है ना हमको लगता है कि कुछ जादूगर जादू हो जाएगा फलाने पार्टी आ जाएगी तो सब काम हो जाएगा कोई जादू हो जाएगा या हर जाएगा वो जीत जाएगा तो काम कुछ हो जाएगा कोई जादू हो जाएगा कोई कृष्ण जो उतार ले लेंगे तो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से दूर हो जाएगा यह हमारी जो सोच है यह उसी गैर जिम्मेदार व्यवहार की परिणति है जो हमने बचपन में अख्तियार किया था जो हमारे दो तीन साल की उम्र में हम सोचते हैं ना हम कुछ भी करें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ भी करें कोई खतरा नहीं है खतरा का एहसास ही नहीं हमको और वही चीज हम बड़े होकर विकसित हो जाती है जब हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ होगा उसको हमको रोज को हमारे क्लिनिक में भी हमको देखने को मिलेगा कैसे और साहब इस बार तो आपकी दवा ने काम नहीं करा पहले तो आपकी दवाई ये खुराक ली ठीक हो जाती थी एक आदमी आता है क्या बोलता है बांकानेर से आया अरे डॉक्टर साहब वो तो आपके दरवाजे पे आ गए बस आपके दर्शन कर ले तो उस उधर ना ये क्या है एकदम गैर जिम्मेदारान व्यवहार है उस वक्त है ना वो स्वयं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है तो क्या सिर्फ डॉक्टर कुछ कर सकता है उसके लिए डॉक्टर उसको ज्ञान दे सकता है तरीका समझा सकता है दवाई लिख सकता है लेकिन बस उसके स्वयं के हाथ में परहेज करना उसके हाथ में समय पर दवाई लेना उसके हाथ में समय पर फॉलोअप करना उसके हाथ में घूमने जाना उसके हाथ में एक्सरसाइज उसके हाथ में डॉक्टर के हाथ में तो मात्र उसको डायरेक्शन देना है तुम अगर बोलो कि मेरा दर्शन करने से तुम अच्छे हो गए ये एकदम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम मिलकर कर सकते कभी कभी कोई एकदम आ जाता है आज ही सुबह का आया था जिसके मुंह में कैंसर की गठान थी बीड़ी तंबाकू का था मुंह में कैंसर की घटना। आके दूर से आया काफी दूर के गांव से आज की घटना और सब हमने तो सोचा कि अब आप हो ही हम गुप्ता जी मतलब बेफिक्र हम तो आप सब सही कर दोगे ऐसे लोग डॉक्टर हो चाहे वकील हो ऐसे लोगों को हीरोइक रोल देने की कोशिश करते वो उन लोगों को इस प्रकार का वो गिर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं कि सारी जिम्मेदारी तुम तो लोग हमारी कोई जवाबदारी नहीं हमने क्या गलती करी आज तक करते आ हैं उसके हमको कोई लेना नहीं अब आप तार दो हमको कृष्ण भगवान बनके ऐसा संभव नहीं है और ये बात सिर्फ उसको समझ में आएगी जो चेतना का विज्ञान पढ़ता है जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है वो पढ़ता है कि एक चित्र है ढेर सारे डॉट से बनता है आप उसमें कहिए कौन सी डॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई सी भी डॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी डॉट कम इंपॉर्टेंट है कोई सी भी डॉट कम इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हर डॉट कम इंपॉर्टेंट है तो पूरा मिटा दो चित्र खत्म और कोई डॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बाकी सब मिटा दो क्या दिखेगा फिर भी चित्र नहीं मिलेगा चित्र तब है जब सॉरी डॉट्स अपनी जगह पर अपना काम कर रही है एक लाल बिंदु है काला बिंदु है सफेद बिंदु है कोई खाली जगह सब जने मिलकर एक चित्र उभरता है समाज भी ऐसा ही है जो सब अपने-अपने जिम्मेदारी अगर हम ठीक से निभाते हैं तो वो हम एक स्वस्थ समाज का जन्म करते हैं। और स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश बनता है और स्वस्थ देश से स्वस्थ विश्व बनता है। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो जो हम इतने अस्त्र इकट्ठे कर सके हैं कि बताते हैं कि करीब करीब एक लाख बार दुनिया को खत्म कर सकते इतने स्तर हैं हमारे पास एक लाख बार दुनिया खत्म खतम ही नहीं कर सकते खत्म पर खत्म कर सकते मैंने हमने इतने तैयारी कर ली कि लाखों बार दुनिया को खत्म कर लें दुनिया में अगर भूखमरी है लोगों को रहने के मकान नहीं है, उसमें जो बजट लगता है दुनिया भर के सब देशों का जोड़ लो उससे करीब पांच लाख गुना ज्यादा बजट अस्त्र शस्त्रों पर जाता लड़ाई पर जाते म, किस चीज का परिणाम है सिर्फ इस चीज का परिणाम है कि हम अपने आप को नहीं सुधार रहे इसके लिए जो राइटर है उसका कहना पड़ता है कि हमको स्पॉन्टेनियस रोल लेना पड़ेगा कि खुद हम चेतना के वाहक बने डिवाइन लव सबसे पहले हम जो हमको दिव्य प्रेम ऊपर से बरस रहा है हमारे ऊपर उस देव प्रेम के ग्राहक बने और उसी दिव्य प्रेम के प्रचारक या वाहक बने पहले ग्राहक बने फिर वाहक बने जब हमारे पास होगा तो हम दूसरों को दे सकते तो दिव्य प्रेम हम तब आपको सबको दे सकते हैं जब उस दिव्य प्रेम के ग्राहक हम खुद हैं हम पर वो दिव्य प्रेम बरस रहा है लेकिन हमारी अपनी ग्रंथियां उसको स्वीकार करने से रोकती क्यों रोकती हैं क्यों हम एक अज्ञात भय से ग्रस्त हो क्योंकि तब हम पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। और हम एक अवचेतन मन से जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हमारा अवचेतन मन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हमसे सब कुछ हो जाए हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मिट जाए मैं मेरे बेडरूम में खाली अखबार में पढ़ लूं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मिट गया मैं खाली बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहता बस यहीं पढ़ लू कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर हो गया यहीं बैठे बैठे मैं टीवी पर देख लूं कि हां सब कुछ शांति है यहीं पर बैठे बैठे देख लू कि वहां पर कर्फ्यू लगा था मिल गया मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूं कि संसार सब अच्छा हो जाए क्वांटम फिजिक्स पढ़ने वाला जानता है कि आपका संसार आप क्रिएट करते हैं। आपका संसार के निर्माता आप आप निर्माता हो दर्शक नहीं इस बात को अपन कितनी बार अपने आश्रम में पढ़ चुके कॉन्शियसनेस इज द मदर ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है संसार में जो दिखा देता है उस सबकी मां है चेतना और वो चेतना ही सारे ऑब्जेक्टिव सा, वर्ल्ड को जन्म देती है तो चेतना के स्तर पर किया गया सुधार पूरे विश्व का सुधार है। और चेतना के स्तर पर की गई गलतियां उस पूरे विश्व की गलती बन जाती हैं। हम अपने आप को चेतना के स्तर पर ले जाके देखें हमारे दृष्टिकोण बदल जाएगा हमारा दृष्टिकोण बदलेगा तो फिर क्या होता है जनरल पब्लिक की ओपिनियन अगर सैकड़ों लोगों का आप इंटरव्यू लो बीस पच्चीस साल के बच्चों का तो क्या बोलेंगे मालूम अरे हमारे बदलने से क्या संसार बदलता है अगर हम चोरी भी कर लेंगे तो क्या संसार चोर हो जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा हम अच्छे बजाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा ये हमारी विकृत सोच गलत सोच क्योंकि इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो संसार आपसे अलग हो गया आप उसके दर्शक बन गए और इसमें हर व्यक्ति दर्शक बन सकता है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी इसलिए स्पॉन्टेनियस लीडर्स की जरूरत है जो इस चेतना के विज्ञान को प्रचारित प्रसारित करे जो चेतना के विज्ञान को के लिए दिव्य प्रेम के ग्राहक बने और दिव्य प्रेम के वाहक बने और इस दिव्य प्रेम के ग्राहक और वाहक बनने के लिए हमको अपनी ग्रंथियां पूर्वाग्रह की ग्रंथियां खुलना पड़ती हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं चाहे हम अंतरात्मा में चेतना में कितना भी जब ध्यान करें और अगर ईमानदारी से कमिटमेंट ध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं हम कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। कई लोगों को हम सदा के लिए बुरा मानते हैं। कई लोगों को हम सदा के लिए अच्छा मानते हैं। कई लोगों के प्रति हमारे मन में सद्भावना है तो कई लोगों के प्रति हमारे हृदय में दुर्भावना है ऐसे ही पॉलिटिशियंस होते हैं या पोलिटिकल सिस्टम होते हैं जहां पर कि सत्य से आंख मोड़ ली जाती और सचमुच में हम एक थोपा गया सत्य अपने सामने नकली सत्य को सत्य की स्वीकार तो कर लेते यह ठीक ऐसा है आध्यात्म और जो संसार में व्यवहार करते हैं या हम संसार में धर्म आ पड़ते हैं चाहे वो हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई कोई सा भी हो उनका और आध्यात्म का फर्क ठीक वैसा ही है जैसा एक रंगभरो प्रतियोगिता का और एक चित्रकारी का चित्रकारिता एक स्वतंत्र कार्य है एक कोरे कैनवास पर आपको चित्र लिखना है चित्र बनाना है अपनी कल्पनाओं को डालना है और रंग भरो प्रतियोगिता में सीमाएं बनी हुई हैं उन सीमाओं के अंदर ही आप रंग भर सकते हैं, उन सीमाओं के बाहर जाते ही कहते हैं कि चित्र बिगड़ गया तुम्हारा उन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते, जहां आंख है वहीं पर आंख रंग भरना है जहां गाल है और गाल का रंग भरना है जहां बाल है वहीं पर आपको काला रंग भरना है अगर आपने उस सीमाओं के बाहर ले गए तो शून्य मार्क मिलेगा बिल्कुल कुछ नहीं ऐसे ही धर्म के जितने ठेकेदार होते हैं वो यही बोलेंगे तुमने यह काम नहीं किया तुम गलत तुमने उपास नहीं करा तुमने ग्यारहस नहीं करी तुमने ऐसा नहीं करा तुम गलत क्योंकि जैसे ही वह रंग उसके बाहर जाता है वह सीमा के बाहर जाता है तुम्हारा चित्र तिरस्कृत हो जाता तुम्हारा चित्र रिजेक्ट हो जाता है। और चित्रकला ऐसी है जहां पूर्ण स्वतंत्रता है जहां चेतना की स्वतंत्रता है जहां पर वह चित्र भरता है चित्र बनाता है और उस चित्र को अपनी तय रंग देता है वो क्रिएटिविटी है वो विज्ञान है वो आध्यात्म है वो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है चित्र दिव्य प्रेम है और रंग भरो प्रतियोगिता एक कुंठा है जिस कुंठा के बाहर आए बगर हम प्रेमी नहीं बन सकते हम वकील बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं और हमारी सक्सेस की क्या परिभाषा भगवान की कृपा की क्या परिभाषा जानते हो हम जो गलती कर रहे हैं उन पर इंगित कर रहे हैं अपन आज बात कि हम जो गलती करते हैं उनको हम जानेंगे तभी तो उन गलतियों को सुधार सकते हैं तभी तो उन गलतियों को हमारे बच्चों से होने से रोक सकते हैं अगर हमारे बच्चा अच्छा पैकेज मिल गया दिव्य कृपा है अगर हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया सर्विस लग गई दिव्य कृपा बहुत अच्छी बहु मिल गई सुंदर बहु मिल गई बड़े घर की बहु आ गई दिव्य कृपा है हमारी लड़की बहुत बड़े घर में चली गई भगवान की दिव्य कृपा है हम भगवान की दिव्य कृपा को इतने निचले स्तर पर ले आते हैं इतने निचले स्तर पर ले आते हैं जहां पर कि कृपा करने वालों को भी शर्म आ जाती होगी कि कैसी कृपा कर दी हमने अपने भगवान से भी सौदेबाजी करने में पीछे नहीं हटे हम उसको भी हीरोइक रोल देते हैं कि भगवान गणेश जी तू है बस हम सब बेफिक्र हैं, तो। क्या गणपति पप्पा तू है इसलिए हम बेफिक्र हैं बहुत बड़ी समस्या आ गई बाकी तू ही हल करना क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते वो बचपन की दो साल वाली भावना आज भी नहीं गई हमारे तक हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले तू कर जो कहीं करना है क्योंकि हमारे हाथ में तो कहीं नहीं है ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी खसलत है गलती है और इस गलती को हम जब जिस दिन समझेंगे उस दिन हम जिम्मेदार इंसान बन सकते और जैसे ही हम जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं आज हम इस आश्रम में अगर बीस जिम्मेदार इंसान बन गए तो आप जानते क्या होगा आने वाले 50 साल में ये 20 लोग 20 लाख लोगों को बदल सकते हैं क्योंकि इन 20 लोगों में से हर एक अगर पांच पांच लोगों को बदलता है तो आप जानते हो तो क्या होता है वो अकबर बिरबल का किस्सा है मालूम है ना कि वो चोकर के ऊपर एक दाना रखो एक पे दो रखो अगले पे चार रखो अगले पे आठ रखो मेरे को बस इतने दे दो तो वो बोलते हैं कि तू तो दस बीस बोरी लेने ले वाले नहीं, नहीं नहीं नहीं आप तो वो जो चोरस है ना शतरंज की उस पर पहले खाने पर एक दाना रखो गेहूं का मेरे को उत्ते ही दाना चाहिए बस दूसरे पे दो रखो तीसरे पे चार रखो अगले पे आठ रखो उसके पर सोलह रखो तो बोले कि अब हुकूपे मुश्किल से शेर तो सेर नहीं आएगा इसको लेकिन जब वो रखने गए तो मालूम पड़ा सारा देश का खजाना खाली हो गया लेकिन उसके चौसठ खानों में वो गेहूँ नहीं मर सके है ना इसको बोलते लॉगेरिथेमिकल प्रपोर्शन एक्सपोनेंशियल प्रपोर्शन इस एक्सपोरेंशियल प्रोपोर्शन में जब गति धीमी होती है और धीमे का वजह बढ़ना शुरू होती है तो बढ़ने की गति बढ़ती चली जाती है और इस तरीके से बढ़ती है कि वो आसमान छू जाते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि हम 20 लोग क्या कर लेंगे ऐसा भी महसूस होता है कि यहां पर ठीक है मनोरंजन हो जाता है आधे घंटे एक घंटे का बाकी कुछ होना जाना थोड़ी ना क्या लेकिन इस भावना से निश्चित मुक्त रहो क्योंकि चेतना का विज्ञान आपके हृदय में अगर परकोलेट करता है टपकता है हृदय में आता है और वो अगर आपके हृदय की अंतरात्मा उसको स्वीकार कर लेती है तो निश्चित रूप से आप एक दिव्य प्रेम के वाहक बन जाते उस दिव्य प्रेम के वाहक तब बनते जब हमारी नजर खुलती है जब बनते हैं कि हम एक डॉट हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है और इनेवेटेबल है हमारे बैर काम नहीं चल साथ ही साथ और सारे डॉट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट और इनेविटेबल है क्यों कि अगर तुम ही इंपॉर्टेंट और इनेटेवेबल हो तो बाकी सब मिटा दो तुम अकेले डॉट बन जाओगे कौन सा चित्र दिखाई देगा कौन सा समझ रहा कुछ और अगर तुम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो तो भी तुमको मिटा दिया जाए और हर कोई इंपॉर्टेंट नहीं तो सबको मिटा दिया जाए लेकिन हर परिस्थिति में चित्र गायब हो जाएगा अगर संसार का चित्र चलना है तो हम में से हरेक को अपने अपने जिम्मेदारी स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारी जिम्मेदारी हम इस आश्रम के थ्रू तो जो दे रहे हैं वो निश्चित तो, तो वही बात है कि हम चेतना का विज्ञान पढ़ रहे हैं भाई छोटा सा ग्रुप है हमारा एक छोटा सा परिवार एक मुठ्ठी भर लोग हैं हम पंद्रह लोग हैं जो कभी आते हैं कोई नहीं आ पाते अपनी अपनी समस्याएं होती संसार घर परिवार सब संभालना होता है उन सबके बीच भी हम आते हैं यह एक बहुत बड़ी घटना है आप यहाँ आते हैं आप समय व्यर्थ नहीं करते आप यहाँ आते हैं मनोरंजन नहीं करते आप sa एक जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से आते हैं। आप यहाँ आते हैं एक जिम्मेदारी है, महसूस करते हो कि समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है परिवार के प्रति है मोहल्ले के प्रति है गाँव के प्रति है प्रदेश के प्रति है देश के प्रति और विश्व के प्रति है ये जिम्मेदारियों का दायरता बढ़ाते होता ये न तो मैं तुमको कोई भाषण दे रहा हूं ना कोई पॉलिटिकल बात बता रहा हूं लेकिन यह आत्मा का विज्ञान ऐसा ही है अद्वैत का विज्ञान ऐसा ही है इसी को अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत खाली एक थ्योरी नहीं है अद्वैत जीवन की कला है जब तक हम इस कला को नहीं समझेंगे अद्वैत को खाली कागजों तक सीमित समझेंगे खाली इस किताब के अंदर लिखी अद्वैत क्या है परिभाषा बस बाकी कुछ नहीं बाकी तो वैसे जीना है जैसे जीते आए हैं तो फिर हमारा यहां आना निरर्थक हो जाएगा सार्थकता हमारी तब है जब हम दिन पर दिन अपने चेतना को समझे हैं उस दिव्य प्रेम को समझे उस दिव्य प्रेम को ग्रहण करें और उस दिव्य प्रेम के वाहक बन जाए आत्मसात करें और इसका यह मतलब नहीं है दिव्य प्रेम करने का मतलब कि हम किसी को सजा नहीं दे सके किसी की गलती नहीं सुधार सकें अगर एक दिव्य प्रेमी जज बन जाता है तो किसी को अगर फांसी की सजा भी दे सकता है फांसी की सजा देते अब तो उसके हृदय में आनंद नहीं होगा क्षोभ होगा लेकिन उस क्रिमिनल के प्रति दिव्य प्रेम जरूर हो दिव्य प्रेम करना आपके सांसारिक जिम्मेदारी को निभाने में कहीं भी बाधक नहीं है दिव्य प्रेम इस संसार की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की जिम्मेदारी क्षमता देता है साथ ही साथ वो आपको कर्म फल से मुक्त रखता है जिसे हमने पिछली बार बात करी थी कार्य में दिव्यता होना कार्म बल से मुक्ति कार्ममल हमारा तब है जब कार्य में दिव्यता की कमी है जब हम कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं जब सीमित ज्ञान में जीव भाव में लिमिटेड नॉलेज में विथ विटिएटेड नॉलेज जब हम कोई कार्य करते हैं वो हमको कार्ममल में डाल देता है कार्ममल की क्या परिभाषा है जो कर्म हम जीव भाव से करते हैं जीव भाव का मतलब होता है सीमित चेतना की स्थिति अर्णोमल क्या है या हम यह स्वीकार कर लेते कि हम छोटे हैं अदरे हैं सीमित हैं अक्षम हैं। हम में दिव्यता कहां से आ जाएगी इस बात को हम मानते हैं ये हमारा अर्णोमल है और यही संसार का मूल कारण है उसके बाद है माईमल जो आणोमल से ही प्रस्फुटित होता है माईमल कैसा होता है मैं दुबला हूं मैं मोटा हूं मैं पढ़ा लिखा हूं मैं अनपढ़ हूं या तुम अच्छे नहीं हो तुम बुरे हो तुम बदमाश हो इन सब में माईमल है इस संसार में जो हमको भिन्नता दिखाई देती है वो माईमल है और ये संसार का कारण है तीसरा कर्ममल जो हम करते हैं उसमें अगर हमारा जीव भाव है सीमित चेतना की स्थिति में हम जो कार्य करते हैं, वो हमारा कर्ममल बन जाता है वह कर्मफल का कारण बन जाता है वो कारण बन जाता है हमारे अगले जन्मों का क्योंकि हमारे कर्मफल के लिए हमको और जन्म लेना पड़ सकता है कुछ फल हमको इसी जीवन में मिल सकते हैं कुछ फलों के लिए हमको और जन्म लेना पड़ सकता है और जन्म के अलावा और अन्य यूनियो में जन्म लेना पड़ सकता है कुछ कर्म ऐसा होता है जो इंसान होकर हम नहीं भूग सकते हैं तो हमको कहीं और अन्य जन्म लेने की जरूरत पड़ सकती है आपने पढ़ा था चैतन्य मात्मा यानी सत्य का स्वरूप क्या है शिखर क्या है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा का मतलब उसका रियलिटी चैतन्यम यानी वो जो सबको अस्तित्व में लाता है वो तो चैतन्यम आत्मा आत्मा यानी उसका मूल स्वरूप तो हमारा सत्य का मूल स्वरूप जैसे हम क्या करते हैं हम सत्य के पुजारी हैं सत्य के अन्वेषी हैं हम जानना चाहते हैं सत्य क्या है इस संसार का आखिरी सत्य क्या है जिस सत्य को जानने के बाद और कुछ जानना शीर्ष नहीं रह जाए जैसे प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि से शिष्यों ने आगे पूछा था हे hey, गुरुदेव वो क्या है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता वो क्या है जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती वो कहां हम जहां जाए उसके बाद में और कहीं जाना शेष नहीं रह जाता कौन सी यात्रा है जिसे यात्रा को करने के बाद और कोई यात्रा शेष यानी उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था व्हाट इज अल्टीमेट सर्वोत्तम क्या है शिखर क्या है चाहे वो यात्रा को हो ज्ञान का हो प्राप्ति का हो परमार्थ क्या है परमार्थ क्या है सबसे बड़ा धन क्या है अर्थ है ना धन है परम है ना सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सबसे प्यारा सबसे ज्यादा पाने लायक तो परमार्थ क्या है और तब पिपलाद ऋषि ने उनको एक साल तक बोला गायों की सेवा करो मेरी गायें चराओ रोज वो सब लोग राजवंश से थे उन बच्चों ने एक साल तक मात्र गायें चराई और बोले मौन व्रत रखो गायें चरा सुबह से गायें चरा के आओ शाम को आओ भोजन पाए आश्रम में और उसके बाद में एक बरस बाद मुझसे फिर से प्रश्न पूछ उस समस्त अहंकार को शांत हम यहां पर जैसे चौबीस मिनट शांत बैठते हैं क्यों बैठते हैं हम इसलिए बैठते हैं कि उस समय हम चेतना का अनुभव करने की कोशिश करें ये कोशिश करें कि हम कौन हैं हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है हम निर्विचार होने की कोशिश करें और जो विचार आते हैं उनको हम दर्शक की तरह देखें धीमे धीमे विचार क्योंकि उनको कोई महत्ता नहीं दी जाएगी अपने आप धीरे धीरे विसर्जित होते चले जाएंगे तो उस परिस्थिति को लाने के लिए ये हम प्रतीक स्वरूप यहां करते हैं सचमुच में आपको अपने अपने घर पे करना चाहिए आधे घंटे का समय निकालना असंभव नहीं है आधे घंटे का समय सुबह शाम आधी रात को दोपहर को किसी भी समय जब संभव हो हमको शांति से बैठने का प्रयास करने उस समय अपना आत्मचिंतन करें अभी हम एक सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उद्यमो भैरव वो यही बताता है आत्म स्वरूप का चिंतन जब हम करते हैं तो आत्म स्वरूप की आग एका एक ऊपर उठ के आपको सत्य का ज्ञान करा देती है हमारा सत्य का स्वरूप क्या है वो चैतन्य की तरह है मतलब सत्य कैसा है क्योंकि हम जब किसी यात्रा को चालू करते हैं अगर यहां से कहीं कहीं हमारे को रामेश्वरम जाना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया रामेश्वरम कहां है वो कैसा है हम उसको कैसे पहचानेंगे वहां तक कैसे जाएंगे कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं कौन सी ट्रेन वहां तक जाती है क्या करना पड़ेगा वहां खाने को क्या मिलेगा वहां ठहरने की क्या व्यवस्था है हम उस यात्रा का विवरण पहले प्राप्त करते हैं ऐसी हम शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस शांभव उपाय में वो शिखर की यात्रा का विवरण हमारे सामने है सबसे पहले तो वो पहले बोलते हैं चैतन्य महात्मा वो बोलताते हैं कि हम जिस शिखर की यात्रा कर वो शिखर कैसा है जिस सत्य की आता करने वाला वो सत्य कैसा है वो अंतिम सत्य कैसा है तो उस सत्य की जब हम बात करते हैं तो वो सत्य कैसा है वो चैतन्य है जो सबको चेतना देता है वो इन्हें चेतना का स्रोत है जैसे संसार में अगर जल का एक ही स्रोत हो तो जल कहां से आया तो बोलेंगे वहीं से आया और कहां से आ सकता है एक दूसरी जगह ही नहीं कोई आने की छोटा बच्चा कहता कहां से आया तो बोलेंगे मटके में से आया इमीजिएट सोर्स तो उसको मालूम है मटके में से आता है और तो क्या को मालूम नहीं मटके में कहां से आता है थोड़े बड़े होंगे तो कहें वो मटके में तो टंकी में से आता है फिर बड़े नहीं वो तो बड़ी टंकी है या वो तो कॉलोनी में लगी वहां से आता है फिर जब थोड़े बड़े हो जाएगा तो आदमी समझा गया नहीं नर्मदा जी से एक वो मोटर आती है वो जो तो उस टंकी में डालती फिर जब और थोड़े वो थोड़े विकसित हो जाएंगे तो कहें नर्मदा जी तो वहां से आती है अमरकंटक से निकली है वहां से आ रही तो हमको मूल स्रोत की तरफ हम जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होता चला था हम मूल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कि मूल हमारा कहां है तो हम परिपक्व दिमाग से सोचते हैं कि समस्त जो विश्व आया है इसका कहीं जो सोर्स है या जो कोई उसका एसेंस है या जो उसका अंतिम सत्य है वो क्या है जिस जिसमें हम यूनिटी देख सकें इस विश्व में जो भिन्नता है उसमें एक तो यूनिटी है क्वांटम फिर जिसमें बोलता है कि उसमें एक यूनिटी है एक यूनिटी यह विश्व एक विश्व जीव है यह जीव कहां से आया पूरा ब्रह्मांड एक जीव की तरह है जीव कहां से आया तो जीव जहां से आया वह चैतन्य है जो और सब सबको चेतन करता है यानी उस चेतना का स्रोत है और चेतना क्या है अस्तित्व का नाम चेतना है ये ये ये ये जो कुछ भी आया है चाहे वो विचार हो पॉजिटिव नेगेटिव जो है, उसका सबका सोर्स वो चैतन्य है और उस चैतन्य की वजह से ये संसार अस्तित्व में है। और वही आत्मा है मीन्स अल्टीमेट ट्रुथ फाइनल रियलिटी है वो है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता उस चैतन्य को जानने के बाद में और कुछ प्रश्न मन में नहीं आता उसको पाने के बाद में और कुछ पाने की लालसा शेष नहीं रह जाती और उस शिखर की यात्रा के बाद में और कोई यात्रा शेष नहीं रह जाती इसलिए वह अल्टीमेट है सारे प्रश्न प्रश्नोपनिषद में अल्टीमेट के थे अंतिम के और वही बात हम सबसे पहले सूत्र में पहले शब्द में ही समझ रहे हैं ज्ञानम बंध फिर वो बताते हैं कि संसार को चलाने के लिए क्या व्यवस्था है कैसे संसार चल रहा है कैसे लोग जन्म पर जन्म लिए चले जा रहे हैं शिव होते अपने शिवत्व से दूर रहते हैं स्वयं उस बंधन में बंधे रहते हैं जिस बंधन से वो छटपटाते हुए बाहर नहीं आ पाते वो है हमारा भिन्नता का ज्ञान और यही हमारा माई आणोमल है माई मल है क्योंकि आणोमल मूल है उसके बगैर कोई दूसरा मल नहीं हो सकता जब हम सपने आपको छोटा दीनहीन गरीब छोटा सा अदरा सा असमर्थ असहाय समझेंगे तभी ही और मल जन्म लेंगे तो हम अपने आप को सीमित स्वीकार कर लेते हैं यह हमारा आणोमल है और यही हमारा बंधन है ज्ञान दो तरह का होता है एक होता है सामान्य ज्ञान एक है विशिष्ट ज्ञान जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी भी दी थी ना दो थ्योरी दी थी पहले दिन से उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिर बाद में कुछ वर्षों बाद उन्हें दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ परिस्थितियों पर लागू होती थी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरे ब्रह्मांड पर लागू ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है भिन्नता का ज्ञान वो भिन्नता का ज्ञान स्पेशल नॉलेज है मैं जानता हूं कि इस तरीके का आकार का ये जो शरीर है इसका नाम भूपेंद्र जैन है ये इस तरीके के जो मकान है इस बिल्डिंग है इसका नाम हरिहर त्रिकाश्रम है ये मेरा विशिष्ट ज्ञान है जनरल नॉलेज नहीं है ये मेरा स्पेशल नॉलेज है जो किसी आकार से पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर साइट और पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम किसी विशेष समय पर आ, या किसी आकार के ऊपर निर्भर करता है या किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है किसी आकार पर निर्भर करता है मैं कहता हूं ये टेबल है ये मटका है ये फलाना व्यक्ति है ये आज ग्यारस का दिन है आज प्रतिपदा है आज ये बिल्डिंग में हम जा रहे हैं यह आश्रम है तो यह हमारा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है स्पेशल नॉलेज विशिष्ट ज्ञान भिन्नता का ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान आपको संसार के दिशा में ले जाता है और सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान इन सबके अंदर एक सत्य क्या है इन सबके बीच में क्या सत्य है क्या है जो इन सबको जोड़े हुए हैं ग्यारह को बारह से और बारह को तेरह से और तेरह को चौदह से और चौदह को पूर्णिमा से और पूर्णिमा को अमावस्या से किसने जोड़ रखा है उन सबके बीच में क्या कॉमन है तुमको मुझसे किसने जोड़ रखा है मुझको इस आश्रम से किसने जोड़ रखा है इस आश्रम को महेश्वर से किसने जोड़ रखा है इस महेश्वर को पूरे विश्व से किसने जोड़ रखा है यह हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बिगैर हमारे ग्रंथियां नहीं घूमती हम दिव्य प्रेम के ग्राहक नहीं बन पाते हम यहां पर आए हैं इसलिए बनने कि हम दिव्य प्रेम के दिव्य ग्राहक बन जाए हम विशिष्ट ज्ञान लेने नहीं आए विशिष्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में मिलता है जब आप बन सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉक्टर केमिस्ट लॉयर बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर वर्कर सब तरह के बन सकते कितने ही तरह के विशिष्ट ज्ञान है और उन विशिष्ट ज्ञानों की सीमा नहीं है क्योंकि हर सीमा के बाद फिर एक नई सीमा और इस नई सीमा के बाद फिर एक नई सीमा है ये परिधियों वाला ज्ञान है आप कहो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं लेकिन आपसे बेहतर डॉक्टर है कोई मैं सबसे बेहतर डॉक्टर हूं तो भी उसमें कुछ कमियां निकाल के मदद से आप इससे बेहतर बन सकते हैं ये गलतियां इसलिए उस बेहतरी का कहीं अंत नहीं है विशिष्ट ज्ञान का कोई परफेक्शन नहीं है विशिष्ट ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं है क्योंकि हर सीमा के बाद एक और सीमा और हर एक और सीमा के बाद एक और सीमा चली जाती है और यही दौड़ रेट रेस है चूहा दौड़ है जिसमें कहीं कोई अल्टीमेट नहीं होता और इसमें कहीं अर्थ ही अर्थ है पर परमार्थ नहीं है आपको मिलेगा और विशिष्ट ज्ञान करने से अधिक इज्जत मिलेगी अधिक लोग आपसे जुड़ जाएंगे अधिक लोग आपके हाथ पर जुड़ेंगे अधिक पैसा मिल जाएगा अधिक शोहरत मिल जाएगी अधिक डिग्रियां मिल जाएगी अधिक लोग आपको बुलाएंगे घर पे। लेकिन फिर भी आप विशिष्ट ज्ञान के ही वाहक बने रहेंगे दिव्य प्रेम के ग्राहक नहीं बन पाएंगे उस दिव्य प्रेम का ग्राहक बनना है तो केंद्र क्यों आना विशिष्ट ज्ञान आपको दूर ले जाएगा और सामान्य ज्ञान आपको केंद्र सामान्य ज्ञान का मतलब यहां पर कॉमन सेंस से नहीं है सामान्य ज्ञान का मतलब है हम सबके बीच में जो विशिष्ट भिन्नताओं के बीच में एक क्या है जो कॉमन है आप भूपेंद्र जी जैन हैं आप नेहरू जी पवार हैं आप वल्लभ भाई सराफ हैं लेकिन इन सबके बीच में क्या है कॉमन क्या है कोई तो कॉमन थ्रेड है जो इन सब में एक है और फिर इन वस्तुओं में और उन लोगों में जो हमारे अपने हैं उन लोगों में जो हमारे अपने नहीं है जो हमारे से विरोधी हैं जो विदेशी हैं या जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं या वो जो हमसे घृणा करते हैं या वो जिनसे हम घृणा करते हैं इन सबके बीच में क्या कॉमन है क्या यूनिटी है उस यूनिटी के थ्रेट को देखोगे उसी का नाम है कॉमन नॉलेज और उस कॉमन नॉलेज के बिगैर हम उस दिव्य प्रेम के ग्राहक ये ठीक वैसा है जो दिव्य प्रेम हम पे बरस रहा है और हमने ऊपर से अपनी छतरी अड़ा दी घर के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हम पर वो दिव्य प्रेम न गिर जाए क्योंकि दिव्य प्रेम आपसे क्या उम्मीद करता है एक अज्ञात की यात्रा की उम्मीद करता है दिव्य प्रेम जब आपको मिलता है आप डर जाते हो डर जाते हो कि कैसे कोई अपना होगा कैसे कोई पराया होगा कैसे कोई मेरा मित्र होगा कैसे कोई में से मैं मित्र करता कर पाऊंगा क्योंकि हमको उन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर एक बड़ी चीज को पकड़ना पड़ती और एक अज्ञात में कूद पड़ना हिम्मत का काम है इसलिए एडहॉक लीडरशिप जब आप लेना चाहते हैं एकाएक हम जब समाज में एक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं कि नहीं हम इस समाज में चेतना के विज्ञान के वाहक बनेंगे कोई हमसे बात करता है जो चेतना के वाहन के खिलाफ है हम उसको शांति से प्रेम से समझाएंगे सचमुच में चेतना क्या है सच में तो तुम्हारे और हमारे बीच में क्या एकता है सचमुच में तुम्हारे क्या में क्या सकते हैं और जब हम इस प्रकार के वाहक बनेंगे तब हम इस ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के प्रचारक बनेंगे और इस समाज को सुधारेंगे पान की दुकान पर खड़े खड़े मनमोहन सिंह को गाली देने से कुछ नहीं वहां पर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को गाली दे सकते हैं प्रधानमंत्री को दे सकते हैं कलेक्टर को दे सकते हैं किसी ऑफिसर को दे सकते हैं सिस्टम को कोस सकते हैं भ्रष्टाचार को कोस सकते हैं कुछ नहीं होना वाला कुछ अगर होना है तो इस दिव्य प्रेम के वाहक बनने से हो सकता है। लोगों को अगर हम आप बात करेंगे बताएंगे देखो गुरुदेव तो हमारे यहां तक कहते थे कि जहां पर अगर आपको ईश्वर चर्चा नहीं हो तो उठ के चल दो कोई जबरदस्ती है कि वहां बैठे रहो और फिर जब आपकी बात कोई सुन रहा हो तो फिर ईश्वर चर्चा करने लग जाओ वो के चल रहेगे उनको नहीं सुनना होगा और तुमको जो चीज नहीं सुनना है तो तुम उठ के चल दो या तो तुम्हारी बात रही या कोई की नहीं तुम चल दो करो तुम्हारी बात हमको रुचि नहीं है क्यों भेद नहीं है घृणा नहीं है लेकिन हमारा आग्रह है सत्य आग्रह है हमारा कि हम सत्य की ही बात करें हम इसी बात से दूर रहें जो बातें भिन्नता फैलाती कैसे चार जने बैठ गए इसकी बुराई करी उसकी बुराई करें पड़ोसी की बुराई करें ढिमके की बुराई करें फलाने की बुराई करें कई महिलाएं आपस में बैठ जाती दोपहर को जैसे ही फ्री हुई कि बस बुराई पुराण शुरू है ना कोई सास की बुराई कर रहा है कोई ननन की बुराई कर रहा है को, कोई अपने जवाई की बुराई कर रहा है उसके सास की बुराई कर रहा है कोई लड़की की सास की बुराई कर रहा है बस शुरू और इस तरीके से क्या होगा कुछ नहीं होने वाला संसार नहीं बदल जाएगा न वो लोग बदल जाएंगे जिनकी हम बुराई कर रहे हैं अगर कुछ बदलना है सिर्फ चेतना का विज्ञान बदल सकता है अन्यथा कुछ भी नहीं बदल सकता और ये है ना विश्व भर के जो बौद्धिक चेतना विज्ञानी है जो क्वांटम फिजिस्ट है वो सब ये समझते हैं कि कुछ बदलना है तो वो यात्रा अंदर से बाहर बदलने की हो सकती है, बाहर से भीतर नहीं बदला जा सकता बाहर बदलने के लिए आपको सीमा पकड़नी पड़ेगी सीमा ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे यहां पर एक निश्चित बिंदु है इसमें कहा बांधवी विद्या उसके बारे में हम बात करेंगे बिंदु का विज्ञान बैंधवी विद्या का मतलब था बिंदु का विज्ञान हम बिंदु से शुरू कर सकते हैं। बाहर से भीतर नहीं क्योंकि बाहर पर हमारा बस नहीं है पर बिंदु पर बस है अगर एक बिंदु एक चित्र के अंदर एक बिंदु है उसका उसी पर बस है कि गोरा हो जाए काला हो जाए मिट जाए गहरा हो जाए हल्का हो जाए बाकी पूरे संसार पर पूरे पूरे चित्र पर उसका अधिकार नहीं है लेकिन उसके बगैर वो चित्र भी नहीं है तो ये हम जो आज पढ़ रहे हैं जो अगला हमारा सूत्र है ज्ञानम बंध के बाद है वह योनिवर्ग कला शरीर इसके अंदर हमारे दो मल हैं पहला है माई मल जिसका नाम है योनि वर्ग योनि का मतलब होता है संसार का कारण संसार को जो जन्म देता है बार बार आपको मां के पेट में लाता है वर्ग का मतलब होता है क्लास यानी माया और उसके उसके पर या उसके अमचे चमचे या उसके इनग्रेडियंट्स या उसके आंकड़े पाचड़े वो जो है माया और उसके हथियार जिनके द्वारा वो इस संसार में गिरती आपको वह है योनि वर्ग और कला शरीरम तो योनिवर्ग कैसा है कला शरीरम की तरह है कला शरीरम क्या है कार्य का जो स्वरूप है सीमित जीव के कार्य का जो स्वरूप है वही यूनिवर्ग है अने संसार का जो कारण है अब इसको पूरे सूत्र का अपने एक लाइन में मतलब अगर समझे तो इस संसार का जो कारण है भिन्नता का ज्ञान रखते हुए हम जो कार्य करते हैं वो इस संसार का कारण है या सीमित जीव की भावना से हम जो संसार में कार्य करते हैं वो हमारा संसार का कारण है भिन्नता की दृष्टि रखते हुए हम जो कार्य करते हैं यह आदमी गरीब है इसको मैं दान दे देता हूं इसकी आज की तकलीफ तो मिट जाएगी यह संसार का कारण है आप कहोगे क्या दान नहीं देना चाहिए क्या बुराई है क्या इसमें गरीब की हेल्प कर दी तो क्या बुराई है गरीब की हेल्प करने में बुराई नहीं है आपने हेल्प किस तरीके से करी इसमें बुराई है अब हेल्प करने के दो तरीके हैं एक सीमित जीव की स्थिति में हम जब हेल्प करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है ये गरीब है मैं अमीर हूं मैं इसको कुछ दे सकता हूं कितना दूंगा मेरे पास एक करोड़ है पर दूंगा मैं दस रुपए खाली उसको ना? क्योंकि मैं उसको प्यार थोड़ी करता हूं मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ध्यान से समझना प्रेम और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क है प्रेम में आदमी हारना सीखता है हारना जानता है इन्वेस्टमेंट में उसको मिर्ची लग जाएगी अगर वो हार जाएगा तो अगर किसी को द, गरीब को दस रुपए दे और वो सामने वाला गाली दे दे, दे तो तुमको कैसा लगेगा अंदर तक उबल जाओगे मैं तो साले को दस रुपए दे रहा हूं और ये मेरे को गाली दे रहा है वे चल बढ़ा आगे बढ़ कि हमको उससे प्यार मोहब्बत थोड़ी ना है। हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको दुआ मिलेगी उसका आशीर्वाद मिलेगा और नहीं मिला आज तो कल मिलेगा परलोक में मिलेगा स्वर्ग में मिलेगा कुछ ना कुछ वहां यश करेंगे अपन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उस इन्वेस्टमेंट में बाधा आ गई तो हम उबल के पड़े अंदर से तो सीमित हेल्प करना वही नहीं है लेकिन हम सीमितता के दायरे में खड़े होकर जब हेल्प हो करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है और जब हम विशालता से दिव्यता से वही काम करते हैं पिछली बार आपने वही बात करी थी हर कार्य में अगर दिव्यता होगी तो कार्म मल नहीं बनेगा कला शरीरम नहीं रहेगा वो योनि वर्ग कला शरीरम से अगर मुक्त होना है इस बंधन से तो जो कार्य हो वो मैसेंजर की तरह। आज मेरे पास अगर दस लाख रुपए हैं तो क्या उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं क्या मेरी ही करामत है कि मेरे पास दस लाख रुपए हम तो गहराई से सो सोचे तो सही कि हम इसके ट्रस्टी हैं या मालिक हम इसके मालिक नहीं हैं क्योंकि मालिक अगर होते हैं तो जब वापस जाता धन तो हमसे पूछ के जाता कि सर मैं जाऊं क्या वो भूकंप के अंदर मकान गिरता तो पूछता भैया साहब मैं गिर जाऊं क्या मैं आपका गुलाम हूं आप कहो तो गिर जाऊंगी नहीं तो खड़ा रहा और अपन कहते कैसे गिरेगा तू तो मैं कहा रहूंगा फिर वहीं रुक जाता लेकिन हम उसके मालिक नहीं है हम उसके ट्रस्टी हैं हम उसको भूल जाते उस बात और इसीलिए कारम मल पैदा करें धन आपका गुलाम नहीं है गुलाम होता तो जाते जाते पूछता तो सही कि जाऊं क्या सर मेरी को तो इच्छा हो रही कि इस घर से जाऊं आपके नहीं जा भैया मेरी तेरे से तो इज्जत है तो कहां जा रहे हैं लेकिन वो तो जाते वक्त पूछेगा भी नहीं और चला जाएगा अगर वो पत्नी आपकी होती सचमुच में तो क्या मरती आपके पहले मरते मरते पूछती ना भाई कि मरू तकलीफ तो नहीं होगी कुछ वो तो मर जाती मरते पूछती भी नहीं कि मैं मर जाऊं सचमुच में हमारी दृष्टि इस सीमित जीव की जब तक है जब तक हम दुख सुख के भागी हैं और इसी का नाम कार्मबल है कार्ममल की परिभाषा जब हम उन कागजों में जब भी पढ़ेंगे जो दिए थे उसमें एक ही है कि दुख सुख की वासना जो है वो कार्ममल है पैसा चला गया तो आपको दुख क्योंकि हम तो उसको समझाते हमारा गुलाम है और बिना पूछे चला कैसे गया दुख हम पत्नी को तो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे वो मेके कैसे आई नहीं रही है तो दुख बच्चे को हम अपनी प्रॉपर्टी समझते थे सालन शादी क्या कर ली अकेला अब आता ही नहीं अमेरिका में बस गया तो दुख क्यों कि हमने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया हमने उसको मोहब्बत कब कर करी इसलिए हमारे सीमित दायरे की जो सोच है उसके बाहर निकले बिगैर आनंद ही नहीं और आनंद के स्रोत से ब्लिस जिसको बोलते हैं आनंद बोलते हैं वो हमारा मूल स्वभाव है और उस स्वभाव से जीने के लिए हमको अपनी दृष्टि बदलना पड़ेगी तो न केवल वो आनंद मिलेगा बल्कि वो आनंद हमसे कोई छीन भी नहीं सकता वो आनंद हमारा स्वभाव है उसको हमसे कैसे छीन लोगे मेरे से मेरा चश्मा छीन लोगे कमीज छीन लोगे दो चार थप्पड़ मार दोगे मौका आया मेरी हत्या कर दोगे शरीर छीन लोगे लेकिन मेरे से मेरा स्वभाव नहीं छीन सकता और मेरा वास्तविक स्वभाव आनंद का है उस आनंद को मुझसे कैसे कोई छीन सकता मेरे शारीरिक स्वतंत्रता आप छीन सकते हो जेल में डाल सकते हो मेरी मानसिक स्वतंत्रता छीन सकते हो मेरा ब्रेन वॉश कर सकते हो आप लेकिन मेरे जो आनंद का स्वभाव है उस स्वभाव पर आपका कोई अधिकार नहीं वहां तक आपकी पहुंच नहीं है वो जीरो डायमेंशन पर है उस पर हथौड़े नहीं मार सकते आप माचिस नहीं लगा सकते पानी नहीं डाल सकते चाकू नहीं लगा सकते कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर किसी की पहुंच नहीं और जो वहां पहुंचेगा वो तो उसी का हो जाएगा क्योंकि आपकी चेतना मेरी चेतना में कोई भेद नहीं है उस शून्य शून्य डायमेंशन जब मिलेंगे तो आपस में फिर शून्य हो जाएंगे भिन्नता रहेगी भिन्नता नहीं रहेगी क्योंकि चेतना के स्तर पर जब हम आपसे व्यवहार करेंगे तो आप में मेरे में कोई भिन्नता नहीं है इसलिए हम जो भिन्नता के दायरे में व्यवहार करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वही माया का अस्त्र शस्त्र है जिसको हम बोलते हैं योनि वर्ग माया के यही डंडे हैं माया के यही अस्त्र शस्त्र है यही बंदूकें हैं उसकी यही लाठियां हैं बल्लम उसके जो आपको गेर थे किस दिशा में परिधि की दिशा में उसका नाम है योनि वर्ग और उसका स्वरूप कैसा है कला शरीर सुख दुख की वासना के स्वरूप है उसके और हम जो कुछ सीमित शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं चाहे वो दान देते हैं मंदिर में सीधा पोचा देते हैं आरती की पूजा करते हैं मूर्ति की पूजा करते हैं उपवास करते हैं मालाएं फेरते हैं तीर्थ में जाते हैं अनुष्ठान करते हैं यज्ञ करते हैं ये सब क्या है अब आप अपने आप से पूछोगे क्या है आपका अंतरात्मा स्वयं जवाब देगा कि क्या है यह सीमितता के दायरे में किए गए कि वो कर्म हैं जो हम इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं और इनके द्वारा हम कुछ पाना चाहते हैं ये मोहब्बत नहीं है ये एग्रीमेंट्स हैं सौदे हैं ईश्वर से मोहब्बत नहीं है ईश्वर से सौदाबाजी है और सौदेबाजी में तो सौदा है कभी शेयर के भाव गिर जाएंगे तो कभी बढ़ जाएंगे कभी फायदे में रहोगे तो कभी नुकसान में इन्वेस्टमेंट में कभी सिर्फ फायदा नहीं हो सकता है तो जुआ है लग गया लग गया नहीं लगा तो नहीं लगा लेकिन लग भी गया तो टिकेगा नहीं अगर दिन हार में फिर चला जाएगा इसलिए परमार्थ क्या है परमार्थ क्या है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता वाला चेतन तो जो दिख है ये सब चेतना है चेट जो कुछ दिख रहा है वो चेतन नहीं है उसने अपने आप को इस रूप में डाला है उसने अस्तित्व में लाया है देखो जो कुछ है वो चेतन है जो चेतन का मतलब जो अस्तित्व में है और उसको अस्तित्व में जो लाया है वो चैतन्य है और अस्तित्व अलग अलग तरह के दिख रहे हैं ये टेबल है तो कुर्सी है तो अलमारी है तो आदमी है तो चिड़िया है तो पंखा है तो चेतना के भिन्न भिन्न स्वरूप है लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन चीज जिसकी हम तलाश कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सिंगल रियलिटी अमॉंगस्ट ऑल दिस डिफरेंसेस वो क्या है वो है चैतन्य इन सब के बीच में जो एक है वो चैतन्य है जिसने इन सब को चेतन किया है जो औरों को चेतन करे वह चैतन्य एक ही परिभाषा बड़ी सिंपल सी है जो औरों को चेतन करे वह चैतन्य और परम चैतन्य की जो स्वतंत्र अवस्था है उसी को हम चैतन्य बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसी को हम परशिव भी बोल सकते हैं। उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है और चेतन शिव का स्वरूप कैसा है आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है स्वातंत्र है कि उसके लिए जो कुछ करना है उसका कोई विरोध नहीं है और उसकी जो शक्ति का स्वरूप है उसके तीन नाम है इच्छा ज्ञान क्रिया इसलिए शिव के पांच मुख बोलते हैं शिव के पांच मुख हैं। दो उसके अपने स्वभाव हैं चैतन्य जिसको बोलते हैं चित। एक आनंद ब्लिस वो आनंद स्वरूप है अब बोलोगी क्यों है आनंद स्वरूप अन्यथा वो कैसा होगा उसको कैसा दुख हो सकता उसको दुख कैसे दे सकते हो आप देखिए बताओ अगर आप अपनी चैतन्य की स्थिति में हो आपको कोई कैसे दुख देगा आपका चश्मा चुरा के ले जाएगा तो उसको शर्ट भी दे दोगे भैया कि ये भी ले जाते उसको उसको आप दुख कैसे दोगे आप जब जिसको कोई दुख दे ही नहीं सकता तो तो पूर्ण आनंद में होगा हो ही होगा और वह स्वतंत्र का स्वामी है पूर्ण स्वतंत्र है पूर्ण फक्कड़ है उसको दुख का कहीं जगहें जगेनी उसके लिए इसलिए वो उसका शिव का स्वरूप के दो हिस्से हैं चित आनंद और उसकी संसार बनाने की क्रिया या शक्ति या शिव की शक्ति या जिसको हम पार्वती दुर्गा मां कुछ भी कह सकते हैं उसके तीन स्वरूप हैं इच्छा ज्ञान क्रिया शिव की इच्छा उसकी शक्ति है उसका ज्ञान उसकी शक्ति है और उसकी एक क्रिया जो हमको दिखा वह भी उसकी शक्ति है और शक्ति के भी मूल इच्छा शक्ति है उसके बाद इच्छा शक्ति से ज्ञान और क्रिया शक्ति बनती है क्रिया शक्ति से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनता है या प्रमेय संसार बनता है और ज्ञान शक्ति से सब्जेक्टिव वर्ल्ड बनता है या प्रमेय संसार बनता है जो सब लोग आप आप आप सब मैं मैं मैं में करके बोलते हैं ना मैं मैं, तो वो जो मैं है आपके बीच में वो उसकी ज्ञान शक्ति है। और जो हमको ये ये करके बोलते हैं सारे संसार को ये वो क्या है मैं आपको भी ये करके बोलूंगा ये क्या है उसकी क्रिया शक्ति तो उसकी क्रिया शक्ति ये के रूप में और ज्ञान शक्ति मैं के रूप में स्थित है इस संसार में प्रमाता के रूप में वो ज्ञान शक्ति है और प्रमे के रूप में उसकी क्रिया शक्ति है और इन दोनों का भेद इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति में दोनों भेद मिट जाते हैं आप और मेरा भेद मिट जाता है उसके बाद परम शिव की स्थिति है जहां पर कि सब कुछ शांत है आनंद ही आनंद है उस आनंद की स्थिति में न तुम हो न मैं हूं बस आनंद है तो इस स्थिति में योगी उस रस्ते का पालन करता है जिस रास्ते से शिव नीचे उतरा था योगी उस रस्ते से ऊपर आता है। शिव ने अपने आप को संसार में ढाला था और योगी अपने आप को शिव में डालता है इसलिए उसका रास्ता योगी का भगवान के रस्ते से टोटल उल्टा होता है शिव ने संसार को बनाने में ऊपर से नीचे चले आया फिर उसको दिखे बादल माया कि उसके अंदर घुस गया जहां हाथ को हाथ में दिख रहा था योगी इस अंधरे में अपना रास्ता खोजता है और बादलों के ऊपर आता है और उसके बाद में शिव शिव तक है। तो इस तरह उसका रास्ता उल्टा होता तो चेतन है महात्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का अब यह भिन्नता का ज्ञान ठहरता कहां है जैसे गंध पृथ्वी में ठहरती है रूप अग्नि में ठहरता है शब्द अंतरिक्ष में ठहरता है स्पर्श वायु में ठहरता है स्वाद जल में ठहरता है ये भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है इसके लिए भी तो कोई सीट चाहिए ना कोई अधिष्ठान चाहिए जिसके ऊपर ये ठहर जाए तो भिन्नता का ज्ञान ठहराने के लिए इस ब्रह्मांड में संसार में वह है मात्र का इस शब्द को हम समझें मां शब्द का संस्कृत में मतलब होता है मत निषेध हम कहते ना अभी अपन जो प्रार्थना पढ़ते हैं सहना वह तो सहनो बुनकु सहवीरियम करवाव है तेजस्विना वधित मस्तु मां विद्विषा है मां का मतलब हम विद्वेष न करें मां विद्विषा मह हम विद्वेष न करें हम भाइयों की तरह रहें, हम यहां पर जो ज्ञान अर्जन करने के लिए इकट्ठे हुए हर आश्रम की प्रार्थना है। सहना ववतू सहनो सहवीरियम करवा आओ हम सब मिले और ज्ञान की अर्चना करें हम ज्ञान का साधन करें हम ज्ञान को प्राप्त करें और हम पुरुषार्थ को प्राप्त करें सहवीर करवा है, हम सब मिलकर एक पुरुषार्थ करें वीरय का मतलब तो पुरुषार्थ हम सब मिलकर पुरुषार्थ करें।, करें ताकि हमारा यह जीवन सार्थक हो जाए और तेजस्वी ना हम सबकी चेतना प्रज्ञा तेजस्वी हो ताकि हमको यह बातें समझ में आए अन्यथा हम ठंडे दिमाग से बात शायद नहीं समझ पाए तो हे प्रभु हमारी बुद्धि को इतनी चेतन कर कि हमको ये सब बातें समझ में आ जाए तो तेजस्वी ना वजित मस्तु और मां विदुषा हम जितने हैं आपस में बैठे हैं कभी गलती से भी आपस में बेयर नहीं करें क्योंकि हम एक ही उद्देश्य लेकर चले हैं तो आप यहां भाई बहनों की तरह क्यों नहीं रह सकते हम एक परिवार की तरह क्यों नहीं जी सकते यहां पर हम आपस में जितने लोग यहां आए हैं आश्रम में उसमें हम मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे के साथ रहें एक परिवार की तरह रहें एक दूसरे का साथ दें एक दूसरे की भावनाओं को समझें पर हम कभी विद्वेश नहीं करें मां विद्विषा तो मां शब्द का मतलब होता है नहीं निगेशन मातृ का यह है इस शब्द का संस्कृत में मतलब होता है वो जननी जो अज्ञात है मां का मतलब होता है अज्ञात मातृका का मतलब होता है अज्ञाता माता अज्ञात जननी जिसने हमको जन्म दिया हम उसको भूल गए और जब भूल गए तो उसने विकृत रूप धारण कर लिया हमने मंदिर देखा ना चामुंडा माता के साथ खड़ी है, खड़ी गले में हाथ में तलवार और बल्ला मोर्चा ने क्या क्या कितना कि कितना तो के अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी है जीवन लाल लाल बाहर है खून पी रही है आपके यहां से वहां तक गले में मुंडमाला पड़ी हुई है यह सब विकृता अज्ञाता माता की वजह से हम उस मां को गलत चश्मे से देख रहे हैं माया के चश्मे से देख इसलिए हमको वो माता हमारी जननी है जो विकृत रूप में दिखाई दे रही है क्यों दिखाई दे रही है विकृत रूप में क्योंकि शिव ने ही बोला है अपनी इच्छा से कि संसार को चलाओ और इस चलाने के लिए मुझे भुला दो कि मैं शिव हूं तो उसने कला विद्या राकाल नियति नाम के पर्दे आपकी आंख पर बांध दिए और आप बन गए सीमित जीव और उस शिव से बन गए जीव और उस जीव को जब उस पांच पट्टियों में से देखता है तो सब विकृत दिखाई देता अगर आपको आंख के ऊपर बीस नंबर का चश्मा लगा दे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा ये क्या दिख रहा है कुछ तो भी दिखेगा उठपटांग दिखाई देगा और वैसे ही हमको सब संसार उठपटांग दिखाई दे रहा है उस माया के चश्मे से हम देख रहे हैं सब उठपटान दिखाई दे रहा है और उस उठपटान दिखाई देने में वो हमारी माता जिस जो हमारी जननी है वो एक भयंकर खेल खेलती वो हमको संसार की दिशा में ले जाती है सतत ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का भिन्नता का ज्ञान मात्रका में ठहरता है बारह खड़ी में ठहरता है मात्रका का संसारिक स्वरूप है बारह अल्फाबेट्स तो इन अल्फाबेट्स में कोई सी भी लैंग्वेज ले लो चाहे रशियन लैंग्वेज हो हिंदी हो उर्दू हो सबके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं सबकी संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं जो जहां जैसा डेवलप्ड हुआ है रशियन लैंग्वेज में 33 होते हैं रोमन में 26 होते हैं हमारे 52 होते हैं बावन होते हैं इन सबके बीच में स्वर और व्यंजन होते हैं स्वर शिव का स्वरूप है और जितने व्यंजन है वो शक्ति का स्वरूप है शिव शक्ति सामंजस्य से इस संसार का प्रसव होता है इस संसार का जन्म शिव और शक्ति के मिलन से होता है तो मात्रका है वो अधिष्ठान गंध जो पृथ्वी में ठहरती है इसी मात्रका ठहरती है भिन्नता का ज्ञान ठहरता है मात्रका में मात्रका में भिन्नता का ज्ञान कैसे ठहरता है आप कभी शांत मन आज रात को जाकर चिंतन करना कि हमारे दिमाग में शब्द आके किस तरीके से हलचल मचा देते हैं हमारे शब्द कान से प्रवेश करते हैं और कभी कभी एकदम खुश कर देते हैं कभी कभी एकदम दुखी कर देते हैं और कभी इतना दुखी कर दे आपको हार्ट अटैक आ जाए कुछ बात को सुनकर कभी कोई सुसाइड कर लेता कुछ बात सुनकर भिन्नता का ज्ञान का जबरदस्त प्रभाव होता है मातृका से मात्र का बनी शिव शक्ति से और सामान्य जैसे से क्या बना अक्षर अक्षर से बने शब्द उन शब्दों के जोड़ से बना वाक्य वाक्य के जोड़ों से बनी कथा तो इस कथा में हम भिन्नता के ज्ञान में पूजा और कथाओं की क्या कोई सीमा है नहीं कितनी भी कथा है रोज नई कहानियां नई रोज नई कविताएं लिखी जाती हैं पर कभी खत्म हो जाएंगी क्या कहां से जन्म ले रही है? सब परावाणी से उसमें सब पहले से ही उसी में से निकलती चली जा रही परावाणी क्या है स्वातंत्र शक्ति परावाणी ही स्वातंत्र शक्ति है जो पश्चिती और मध्यमा का स्वरूप लेते हुए वेखरीवाणी के रूप में आ जाती आपको शब्द कितना प्रभावित करते हैं अभी आप इस बात का अंदाज लगाना तुम फिर बोलो इसमें बेहरे बहुत अच्छे ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनकी भी अपनी भाषा है स्पर्श की भाषा है नेत्रों की भाषा है नेत्रों से वो देखते हैं इशारों की भाषा है ये सब कुछ वेखरी वाणी के भिन्न भिन्न स्वरूप है ये आपके मन मस्तिष्क को, को किस तरीके से कब्जे में लेकर रखते हैं जकड़ देते हैं वो आपके मास्ते पर नाचते हैं और अज्ञात माता इसी तरह आपको कब्जे में लेकर नाचती है वह आपके ब्रह्मरंध्र पर खड़ी है और उसके आसपास उसकी तेरह सहचर्या खड़ी है पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार नाम की अंतकरण ये तेरह जो है उसके सहचर्या हैं। और तेरह सहचर्या और वो अज्ञाता माता बीच में बैठी है अधिष्ठात्री वो आपको संसार की दिशा में कैसे ढकेलती हैं? जैसे ही आप आध्यात्म का काम करने जाओगे वो डंडा मारे चल चल इधर का जा रहा उधर चलो चलो दुकान की तरफ चलो चलो चल। नया इन्वेस्टमेंट करो छोड़ो छोड़ो फालतू की किताबें मत पढ़ो ढंग का काम करो टीवी देखो सीरियल बढ़िया आ रहा है वो देखो वो आपको कभी भी आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने नहीं देगी क्यों? कि यही मूल भावना थी शिव की कि संसार को चलाओ चलाओ जब तक मैंने को चलने दो तो वो आपको कभी भी आध्यात्मिक दिशा मोड़ने नहीं दे आप अगर मुड़ भी गए किस से गलती से थोड़े देर के लिए तो आपकी गर्दन रात में पलट के वापस उधर कर देगी सुबह उठोगे फिर क्या मैंने कामधंधे से लोगे फालतू की बातें छोड़ो इस खींचतान के बीच में कोई लाखों में से कुछ थोड़े से लोगों का इतना अंतरात्मा प्रबल होता है कि जो इस विरोध का भी विरोध कर सकता है कि मेरी दिशा मुझको बदलनी है और वही सीमित से लोग पढ़ने आते हैं चैतन्य मात्मा समझना चाहते हैं चैतन्य मतलब परम सत्य के पुजारी होते हैं जो बीच में नहीं अटकते रंग भरो प्रतियोगिता में नहीं अटकते वो अपने चित्र स्वयं लिखते हैं क्योंकि चेतना स्वयं बादशाह है इस ब्रह्मांड की रचयिता है वो रचयिता रंग नहीं भरेगी वो तो रंग पैदा करेगी वो तो चित्र बनाएगी वो बने बनाए चित्रों को नहीं भरेगी हम हिंदू धर्म जैन धर्म फलाना धर्म इन धर्म के अंदर रंग भरो प्रतियोगिता करते रहते बने बनाए चित्रों में रंग भरते रहते उन रंग बने बनाए चित्रों में रंग भरना और उस सीमा से जरा सा भी बाहर जाना इन्हें तुमने धर्म का अपमान कर दिया आप जिस धर्म को वापरते हो उसकी सीमा के बाहर जाके देखना तुमने तो जितने ठेकेदार है तुमको डंडा लगे खड़ो जाएंगे कि तुमने गलत किया क्यों कि वो रंग उसके सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए और इंसान की चेतना इस संसार की बादशाह है वो सीमा में बंध नहीं सकती जब तक कि वो गुलामी स्वीकार नहीं करती अगर गुलामी स्वीकार करती है और बंध जाती है तो फिर वहीं रह जाती है और फिर हम बोलेंगे ज्ञान बंद और योना वर्ग कला शरीर बंध यूनिवर्ग कला शरीर भी बंधन है ज्ञान भी बंध भिन्नता का ज्ञान भी बंधन है और इस सब बंधन से मुक्ति है तो कहां है उस स्वतंत्रता में है उस ब्लिस में उस आनंद में है जो नया चित्र बनाने में है तो हमको अपना चित्र नया बनाना है हमको बने बनाए चित्र में रंग नहीं भरना है बने बनाए चित्र में रंग भरना है तो फिर हम हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं बहुत सारे मस्जिद हैं बहुत सारे गिरुद्वारे हैं लेकिन इन सबसे हटके हम अपना चित्र बनाना है उसका नाम है आध्यात्म तो आज समय पूरा हो चुका है